आवाज की दुनिया के दोस्तों आज फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल ने खोला है बाल कहानियों का पिटारा। तो दोस्तों जल्दी से से इस पिटारे से निकालते हैं एक कहानी और सुनते हैं कहानी का नाम है जोजू और मोंटी की दोस्ती जंगल बहुत ही घना और हरा भरा था इसके बीच में एक खूबसूरत झील थी जो बहुत सारे पक्षियों का बसेरा थी कभी कभी कुछ पक्षी मछलिया पकड़ने झील के पास आते और इतमान से उड़ते थे दिन में हिरण और खरगोश अपनी प्यास बुझाने के लिए झील का दौरा भी करते थे एक पेड़ पर बंदर के दो बच्चे मोटी और जोजो साथ रहा करते थे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ रहकर खूब मस्ती किया करते थे वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा करते गिलहरियों का पीछा करते और पक्षियों को डराया करते वे झील के चारों ओर दौड़ा करते और खरगोश के साथ खेलते भी थे पूरे दिन खेला करते मस्ती किया करते और जब भूख लगती तो पेड़ से फल तोड़ लेते उनमें से मोंटी थोड़ा सा आलसी था जबकि जोजो काफी फुर्तीला था मोंटी, आओ, आओ उस शाखा पर एक हाथ से झूलने की कोशिश करते हैं जोजो जो ने मोंटी से कहा। जोजो जो ने एक हाथ से झुलने की कोशिश भी की और अचानक वह शाखा से नीचे गिर पड़ा देखो देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया तो क्यों नहीं सोने के मजे लेते हो? मोंटी ने कहा मैं फिर से कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं इस बार झूलने में कामयाब रहूंगा। करते रहो कोशिश, मुझे तो सोना ही पसंद है मैं तो चला सोने और दूसरी तरफ जोजो ने फिर से कोशिश की वह रोज कोशिश करता और कुछ ही दिनों में जो जो एक हाथ से झूलने में एक्सपर्ट हो गया उसने अब अलग-अलग ट्रिक्स आजमाने शुरू कर दिए थे और खूब मजे करता। अब वह एक शाखा शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था और हवा में कई तरह की कलाबाजिया भी करने लगा था एक दिन दोनों ही दोस्त खेल रहे थे तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी जो जो ये किसकी आवाजें हैं? मोंटी ने पूछा मोंटी और जोजो जो दोनों ही डर गए थे और वे पेड़ पर चढ़ गए तभी लोगों का एक समूह उनकी नजरों के सामने आया। वे झील के किनारे बैठ गए और वहीं पर खाने लगे हम्म, mm, सुगंध तो अच्छी है मोंटी ने कहा जोजो जो पेड़ से नीचे आया और उसने समूह के बच्चों को आकर्षित करने के लिए मुझसे आवाज निकाली अरे अरे वो देखो बंदर बंदर को देखो बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया तभी जो जो एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदा साथ ही हवा में कुछ कला भी दिखाई बच्चे बड़े रोमांचित हो गए और उन्होंने ताली बजाना शुरू कर दिया जोजो भी उत्साहित हो गया और उसने अपने सारे हथकंडे आजमाने शुरू कर दिए ओ कितना स्मार्ट बंदर है ना? कुछ अन्य लोगों ने जोजो के बारे में कहा उन्होंने जोजो को केक और बिस्कुट खाने के लिए दिए और कुछ देर आराम करने के बाद वे वहां से चले गए मोंटी, आ जाओ हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं बिस्कुट बहुत ही स्वादिष्ट थे और केक केक केक के के तो तो कहने ही क्या? केक तो बड़ा ही क्या बड़ा मजेदार था मेरे साथ खाना शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जोजो अरे आ जाओ मोंटी ये हम दोनों का है हम दोनों का अलग अलग कहाँ से हो गया भला जो मेरा है वो तुम्हारा भी है जोजो ने बड़े प्यार से मोंटी से कहा और इस तरह शांति पूर्वक दोनों के दिन बीतते चले गए जो जो अपने कर्तव्यों की प्रैक्टिस करता रहा और नई नई कला सीखता रहा जबकि दूसरी तरफ मोंटी हमेशा आलसी बना सोता रहता जो जो अब एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी इस तरह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना भी सीख गया था एक दिन जो जो और छाया में सो रहे थे। तभी उनकी नींद डरावनी आवाज से खुल गई। उन्होंने महसूस किया कि धरती जैसे हिल रही थी और वे वे डर से कांप रहे थे। अब वे हाथियों, हिरणों खरगोशों और जंगल के अन्य जानवरों को एक दिशा में भागते हुए देख सकते थे वे पक्षियों को भी अजीब सी आवाज निकालते हुए पेड़ों पर से उड़ते हुए देख सकते थे वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी जोजो, अब हम क्या करें आखिर हुआ क्या है डर के मारे मोंटी ने पूछा ठीक तभी पास से गुजरते हुए एक दूसरे बंदर ने चिल्लाते हुए कहा भागो भागो जोजो भागो जंगल में आग लगी है आओ मोंटी, हम भी भागते हैं जोजो जो और मोंटी पेड़ों पर कूदते हुए उसी दिशा में भागने लगे जिस दिशा में अन्य जानवर भागते चले जा रहे थे जोजो जो बहुत तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था वह बड़ी ऊंची छलांग लगा सकता था उसका सहारा अभ्यास जो उसने अब तक किया था वह उपयोगी साबित हो रहा था कुछ समय बाद उसने महसूस किया की कि मोन्टी उसके साथ नहीं है उसने पीछे की तरफ देखा लेकिन मोंटी कहीं दिखाई नहीं दिया हवा बहुत गर्म होने लगी थी और चारों तरफ धुआं धुआं फैलता चला जा रहा था वह महसूस कर रहा था कि आग बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाली है मोंटी, कहा हो तुम मोंटी? जोजो तेज आवाज में चिल्लाया जोजो को अन्य जानवरों के चीखने और चिल्लाने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा जोजो की आंखों में अब आंसू भर आए उसे अपने प्यारे दोस्त की सुरक्षा की चिंता होने लगी थी मैं पीछे जाऊंगा मैं वापस पीछे जाऊंगा और अपने दोस्त को ढूंढूंगा जोजो ने मन मन ही मन सोचा वह पीछे मुड़ा और विपरीत दिशा में जाने लगा अरे अरे तुम तो कहा जा रहे हो एक गिलहरी ने चिल्लाकर पूछा क्या तुम पागल हो गए हो जो वापस उस आग में जा रहे हो जाओ आगे बढ़ो और अपनी जान बचाओ मुझे अपने दोस्त को ढूंढना होगा अन्य किसी बात पर मुझे कोई मतलब नहीं है चाहे कुछ भी हो मैं मोंटी को ढूंढ कर ही रहूंगा मन ही मन ऐसा सोचता हुआ जोजो वापस आग की तरफ जाने लगा जोजो ने मोंटी को एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ देखा वह रो रहा था मोंटी, तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत है चलो चलो मेरे साथ नहीं जोजो तुम जाओ तुम जाओ मैंने बहुत थक गया और मैं तेज भागने में असमर्थ हूँ तुम जाओ जोजो और अपनी जान बचाओ अब जोजो ने बड़ी तेजी से सोचना शुरू किया उसे खुद को तुम तो बचाना ही था साथ ही मोन्टी को भी बचाना था जंगल की आग तेजी से फैलती चली जा रही थी और वह उनके नजदीक आती चली जा रही थी जो जो के पास एक उपाय था। उसने मोंटी से कहा मोंटी, चिंता मत करो मेरी पकड़ो और पीछे की ओर मुड़ जाओ जब मैं यहाँ से दूर बढ़ने लगूंगा तो तुम्हें आग पर नजर रखनी होगी और जब मैं यहाँ से चलने लगू तो मुझे इस बारे में बताते रहना होगा चलो जल्दी करो जोजो ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना शुरू किया और आग से दूर जाने लगा वह तेजी से नहीं भाग सकता था क्योंकि मोंटी उसकी पूछ से लटक रहा था मोंटी आग पर नजर बनाए हुए था और जोजो को खबर देता जा रहा था कि कब आग काफी निकट आने वाली है जोजो उसकी बात सुनते ही अपनी गति बढ़ा देता था हालांकि उसके नन्हे हाथों में चोट लगी हुई थी फिर भी वह अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा था जोजो जो, अब आसमान साफ हो गया है अब यहाँ कोई आग नहीं दिख रही है और न ही धुआं है मोंटी ने कहा हाँ मोंटी, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर आसमान साफ है और गर्मी भी नहीं है हम आग से बहुत दूर निकल आए हैं और सुरक्षित है अब शाम हो गई थी सूरज क्षितिज में डूबने वाला था मोंटी और जोजो सुरक्षित थे वे पेड़ से नीचे उतर आए और उन्होंने जानवरों के एक बहुत बड़े समूह को देखा जो थोड़ी ही दूर पर एक साथ इकट्ठा हो गए थे जोजो, मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद ये क्या कह रहे हो मोन्टी मित्र आखिर किसलिए होते हैं मैंने अब सबक सीख लिया है जो, जो मुझे भी कठिन मेहनत और प्रैक्टिस करनी चाहिए मैं आलसी था और हमेशा सोता रहता था, जबकि तुम काम किया करते थे और अपनी उन सभी कलाबाजियों में तुम निपुण हो गए जो आज हम दोनों की काम सचमुच तुम्हारे जैसा दोस्त हर किसी को मिले मोंटी ने ऐसा कहते हुए अपने दोस्त जोजो को गले लगा लिया। जोजो बहुत खुश था कि आज मोंटी ने अपना आलस दूर करने की प्रतिज्ञा ली थी। दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलते हुए हाथों में हाथ थामे आगे बढ़ गए तो दोस्तों ये थी एक प्यारी सी बाल कहानी जोजो जो और मोंटी की दोस्ती ऐसी ही बाल कहानियों के साथ फिर से मुलाकात होगी कभी फुर्सत में